ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा भाष्य में हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार संबंध भाष्य में ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा होगी कर्म संबंधिनी होगी इस पूर्व पक्षी के मत का निराकरण कर रहे हैं जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कारवान विद्वान है उसे अभिमान न होने से और इदम में कर्तव्यम ऐसा अभिमान भी न होने से वह कर्मी नहीं कहलाएगा और तन निष्ठा ब्रह्म विद्या कर्म संबंधिनी नहीं कहलाएगी इसे शुरू में बताया गया फिर कहते हैं विद्वान तो अकर्मी हैं तथा विद्या अकर्म संबंधी है ये निश्चित हुआ ही जो अज्ञानी है उनके अवान्तर तीन प्रकार हैं स, आ, जो अर्थार्थी और जिज्ञासु शब्द से गीता में कहे गए हैं ये तीनों अज्ञानी हैं और इन तीनों अज्ञानियों में जो जिज्ञासु अज्ञानी है उसका भी जो पितृलोक प्राप्ति फलक कर्म है वह कर्तव्य नहीं है जिस साधन के फल की आकांक्षा जिस व्यक्ति विशेष में होगी उसे उस साधन का अधिकारी माना जाता है तो जो संसार संसार्तपाति लोकत्रय हैं और उनके प्रापक साधनत्रय है प्रजाकर्म तथा दैववित शब्द से कही जाने वाली विद्याने उपासना इनके अधिकारी होंगे क्रमतः जिनको यह लोक स्वर्गलोक या देवलोक प्राप्ति की कामना है वे और मुक्षु को तो इन तीन संसार अंतपाती जो फल हैं तीन लोकात्मक इनमें से किसी भी लोक विशेष के प्राप्ति की कामना नहीं है अपितु लोकातीत तो जो मोक्ष है उसे प्राप्त करने की इच्छा है वही मुमुक्षु है तो जब कर्म साध्य जो फल है तद विषय इच्छा से रहित मुमुक्षु है अज्ञानी होता हुआ भी वह कर्म का अधिकारी नहीं होगा अपितु कर्म त्याग का ही अधिकारी होगा सन्या, विविधिशा सन्यास का अधिकारी होगा इसे भी बताया गया और सन्या विविधिशा सन्यास के विधायक श्रुति वाक्य भी बताए गए शांतोदांत उपरत इत्यादि इसमें उपरति शब्द से अनुष्ठेय सन्यास का विधान हो रहा है और दूसरी श्रुति जो है त्यागे नये के अमृतत्व मानसु यह पूर्वश्रुति में बृहारण्य ब्रहदार्न, श्रुति में ऊपरती शब्द से जिस सन्यास को कहा गया और श्वेता उपनिषद में अत्याश्रम शब्द से जिस सन्यास को कहा गया विविधिशा सन्यास को अनुष्टे सन्यास को उसे त्याग शब्द से कह रही है और ये बता रही है कि त्याग ही मोक्ष के साधन भूत अमृतत्व शब्द शब्दित तो आत्म साक्षात्कार का साधन है त्याग से आत्म साक्षात्कार होता है और स्मृतियां भी बताती है ज्ञावा नैष्कर्म्यम आचरेत और ब्रह्माश्रम पदे वसेत तो यहाँ पर ज्ञावा नैष्कर्म्यम आचरेत में नैष्कर्म्य शब्द से ज्ञान का साधनीभूत सन्यास बताया और ब्रह्म, ब्रह्माश्रम पर वसेत इसमें ब्रह्माश्रम शब्द से सन्यास को बताया गया है ज्ञान के साधनभूत तो इस प्रकार ये सन्यास के विधायक वाक्य विद्यमान होने से और आत्मज्ञान के जो दूसरे साधन बताए गए हैं ब्रह्मचर्य आदि इनका भी अनुष्ठान पुष्कल अनुष्ठान सन्यास आश्रम में ही संभव होने से ये आ, माना, मानना चाहिए कि सन्यास नहीं है ऐसी बात नहीं पूर्व पक्षी संन्यास पर आक्षेप करते थे न शुरू में पूर्व पक्षी शुरू ही हुआ था सन्यास पर आक्षेप करते हुए और इन सब श्रुति वचन स्मृति वचन तथा अर्थापत्ति प्रमाण से सन्यास है ये बताया यदि सन्यास न होता तो जिन साधनों का सन्यास आश्रम में ही पर्याप्त अनुष्ठान संभव है ऐसे साधनों का विधान श्रुति न करती लेकिन ब्रह्मचर्य आदि साधनों का विधान श्रुति ने किया है वह साधन विधान अन्यथा अनुपत्या बताता है कि जिस आश्रम में इन साधनों का पुष्कल अनुष्ठान संभव है ऐसा सन्यास आश्रम भी विद्यमान है और इस प्रकार पुष्कल साधन ही अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ है ये बात बताई गई और जिस ज्ञान के उपयोगी गृहस्थाश्रम कर्मों को बताया गया वे विज्ञान है ओ परमात्म फलक नहीं अपितु लोकांतपाती ही जो लोकाध्यक्ष है संसाराध्यक्ष है हिरण्यगर्भ। जिसे यहां पर देवता शब्द से कहा जा रहा है, उनका आप्य यानी सायुज्य, ये फल है जो कर्म समुचित की जाने वाली उपासना उसका ये बात पूर्व में बताई गई और इसे बताने के बाद फिर प्रारंभ हुआ उपनिषद भाग और यह यदि कर्माधिकारी ही होगा तो फिर देवता अप्य रूप फल बता करके जो उपसंहार किया गया पूर्व ग्रंथ का वह उपसंहार अनुपन्न होगा यह सब बात बताई गई अब भाष्य में यदि कर्मिण एव परमात्म विज्ञानम अभविष्य इत्यादि वाक्य है एक शंका का अनुवाद पूर्वक निराकरण करने वाला तो पहले शंका बताई जा रही है इस वाक्य से फिर न तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वात् आत्म विद्याया इससे निराकरण होगा तो यदि इत्यादि का देखिए टीका में ननु एव इति नु पू परम तच्च कर्मसंबेवश्य तफल पर न तत्परत्म कर्मी तो पूर्वपक्षी कहते हैं कि शंका है ननु का अर्थ है शंका तो क्या शंका है कहते ये कि पूर्वोकम पर तो पूर्वोक यानी ग्रंथ से मे के लिए बताया गया जो विज्ञान है उसी को परमात्म विषय ज्ञान मान लिया जाए जिस परमात्म विषय ज्ञान की चर्चा आप कर रहे हो और बता रहे हो उसका मुख्य अधिकारी सन्यासी मुख्याधिकारी करके लेकिन पूर्व में जो कर्म के साथ होने वाला आत्मज्ञान बताया गया है उस आत्मज्ञान को ही परमात्म विषयक ज्ञान मान लिया जाए यानी सगुण ब्रह्म विद्या को ही उपासना को ही परमात्मा विषयक ज्ञान मान लो और तत्ज कर्म संबंधी एवं और वह कर्म के साथ अनुष्ठेय होने से कर्म संबंधी कहलाएगा पूर्वक्त विज्ञान यानी पूर्वोक्त विज्ञान है उपासना और वह वही परमात्मा विषयक ज्ञान है उससे अलग कोई निर्विशेष परमात्मा विषय ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता इति इतिहाशंके इस प्रकार की आशंका का अनुवाद करके पूर्व पक्षी के निराकरण जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वह सिद्धांतिका अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि तस् संसार फलक उपसंहारात परमात्मज्ञान से च मुक्तिलक न परमात्मज्ञान तो त विज्ञान से तस्य शब्द से लेना पूर्ोक्त विज्ञान और उसका फल क्या बताया गया देवता देवता अप्य देवताप्यने सायुज्य तो ये सायुज्य भी संसारात पाती ही है इसलिए कहते तस्य यानी पूर्वोक्त विज्ञान संसार फलकत्वेन तो संसार अंत ही फल वाला पुरोक्त विज्ञान होने से फलकत्वेन न उपसंहारात परमात्म ज्ञान च मुक्ति फलकत्वात् और परमात्म विज्ञान कैसा है मुक्ति रूपी फल का साधन है तो इसलिए कहते हैं परमात्म ज्ञानस्य से च मुक्ति फलकत्वात् न तत्परमात्म ज्ञानम इह तो यह परमात्म ज्ञान नहीं कहलाएगा न तत् परमात्म ज्ञानम इस अभिप्राय से आगे कहते हैं कि यदि कर्मी न एव तो शब्द से भी पूर्वक्त विज्ञान को लेना न तत्परमार्थ विज्ञानम में परमात्म तोतत तत् पुरोक्तम पूर्वोक्तम विज्ञानम परमात्म ज्ञानम न ये प्रतिज्ञा है क्यों तो मुक्ति फल कत्वात। का ज्ञान तो मुक्ति रूप फल वाला है परमात्म ज्ञान का फल मोक्ष है और पुरोक्त ज्ञान का फल तो संसार बताया गया है इसलिए संसार फलक ज्ञान को परमात्म विषयक ज्ञान नहीं कहा जाएगा इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है यदि एव परमात्म विज्ञानम अभविष्य संसार विषय से फल से नोपपत्स्यते नोपा नोपाप नोपा नोपाप्यत ये है लिंगलाकार का रूप एक लिट के तरह लिंगलाकार भी होता है ना दोनों में अंतर इतना है कि लिट को अट आगम नहीं होता और लिंग में अट आगम होता है लिंग लकार हो तो धातु तो ये अट आगम हुआ है और दोनों में भी दोनों में यानी परमात्म विज्ञानम अभविष्य यहां पर भी ये भी लिंग लकार का रूप है तो ये कहते हैं यदि कर्मी का, कर्मी को ही परमात्म विज्ञान होता यानी कर्मी ही परमात्म विज्ञान होता तो संसार विशेष फलस्य विषय से फल से उपसंहारो लकार है न और उपापत्त उप-उपसर्ग है और पद धातु हैं उसे लिंग होने के बाद वो शिव आदि हो करके शताशी लि लूटो से ल्री कहने से लिट और लिंग दोनों लेना है ना और अट आगम हुआ तो बन जाता है आ, उप उपउपसर्ग का अकार उत्त, उत्तरवर्ती आकार और अट का आकार दोनों में अकोर्ण से दीर्घ होकर के बन जाता है उपाप्यत का अर्थ है उपपन्न नहीं होगा न उपापत्यत का अर्थ होगा यदि कर्मी अधिकारिक ही परमात्म विज्ञान को मानेंगे तो कर्मी अधिकारिक आत्म विज्ञान का संसार अंतपाती देवता पे रूप जो फल बताया गया है उपसंहार में वह उपसंहार अनुपन्न होगा न उपापति से कार्थ हो जाएगा अनुयुक्ति से सिद्ध नहीं होगा अयुक्त माना जाएगा अनुचित माना जाएगा लेकिन वेद में कर्मी अधिकारी का आत्मविज्ञान का फल संसार ही बताकर के उपसंहार हुआ है पूर्व में उस उपसंहार से ये निश्चित होता है कि पूर्व में बताया गया जो कर्म सहकृत आत्म विज्ञान है कर्म के साथ अनुष्ठेज आत्म विज्ञान है वह परमात्म विज्ञान नहीं है अपितु हिरण्यगर्भ विशेष आत्म विज्ञान है उपासना है हिरण्य की अहंग उपासना के साथ तो कर्म किया जा सकता है आगे हैं थोड़ा टीका में इसका अर्थ कर्मनिष्ठ उक्तम उक्त ज्ञानम एव परमात्म ज्ञानम चेत इत्यर्थ। यह शंका ग्रंथ का ये अर्थ निकलेगा कि कर्मी निष्ठत्वेन उक्त ज्ञानम एवं परमात्म ज्ञानम तो कर्मी अधिकारी को जो पूर्व में बताया गया विज्ञान है यानी उपासना है सगुण ब्रह्म विद्या है वही परमात्म विज्ञान है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इसका निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि न तद आत्मवस्तु विषयत्वाति इत्यादि इसे देखिए अब भाषा में कि न यानी ये कहना उचित नहीं है कर्मी अधिकारिक विज्ञान ही परमात्म विज्ञान है ऐसा कहना उचित नहीं है क्यों उचित नहीं है तो कहते इसलिए कि आत्मविद्या तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वात् तो जो आत्मविद्या है यानी विज्ञान है वह परमात्म विज्ञान विरोधी आत्मवस्तु विषयक है इसमें तद् शब्द से अच्छा बीच में वो अंग फलम ये छूट गया उपापथ्य तो यहां तक देखा था ना हम लोगों ने अंग फलम तद् इति चेत इसकी अलग से अवतरण टीका है इसे देखिए कि परमात्मा ज्ञान अंगभूत तो पृथ्वी देवता संसार न न इति इति शंकते अंगेति ये अंग तत् इतने का अवतरण है परमात्मा से लेकर के शंकते तक जिस अवतरण भाष्य का टीकाकार ने अवतरण लिखा जिस भाष्य का अवतरण लिखा है टीकाकार ने उस भाष्य में तो दो पद है अंग फलम तद इतना ही इति तो अनुवाद के साथ जाएगा इन दो पदों का अवतरण है परमात्म ज्ञान से लेकर के मुक्ति फलत्व विरोध इति शंकते यहां तक विषय देखिए टीका को कि ज्ञान अंगभूत पृथ्वी देवता ज्ञानस्य ज्ञानस्य फलम न इति परमात्म्ञांगूतपृथ्वीअ्या तत्सारफलना इति शंकते तो परमात्म अंगभूत पृथ्वी अग्नि आदि देवता ज्ञानस्य से तत्संसार फलम न अंगीन परमात्म तो परमात्म का अंगभूत जो एक ज्ञान है पूर्व पक्षी कहते हैं तो परमात्मा ज्ञान का अंगभूत ज्ञान कौन है तो परमात्मा ज्ञान तो है ये ब्रह्म ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और उसका अंगभूत ज्ञान माना जाएगा पृथ्वी अग्नि आदि, देवता विषयक ज्ञान को वह पृथ्वी अग्नि आदि देवता ज्ञान का अर्थ उपासना जो पूर्वोक्त है पूर्वोक्त का मतलब पूर्व ग्रंथ से बताई गई है उसे माना जाएगा अंग परमात्म ज्ञान को माना जाएगा अंगी पूर्वोक्त ज्ञान में अंगत्व है परमात्म ज्ञान में अंगित्व है और ये जो अंगांगी भाव है इन दोनों का इनमें से जो देवता अप्य रूप फल बताया गया है उपसंहार में वह अंगी का फल नहीं बताया गया अब अंगी है परमात्मा ज्ञान उसका फल देवता अप्य नहीं है अभी तु परमात्म ज्ञान का अंगभूत जो ज्ञान है वो है पृथ्वी अज्ञादि देवता विषयक ज्ञान यानी पृथ्वी आदि की उपासना और उसका फल है देवताप्य तो परमात्म ज्ञान का अंगभूत जो पृथ्वी अज्ञादि देवता ज्ञान है तत्फल तत्सार फलम वह अंग ज्ञान यानी अंग उपासना जो है वह संसार फलक है न अंगीन परमात्म ज्ञान ज्ञानस्य। तो संसार रूप जो फल है वह अंगीभूत जो परमात्म ज्ञान है उसका फल नहीं है तो अंगी न परमात्म ज्ञान से तत्संसार फलम न ऐसा अन्वय करना इति न तस् मुक्ति फल तो विरोध इसलिए मुक्ति रूप फल के साथ कोई विरोध परमात्म विज्ञान का नहीं है क्योंकि परमात्म विज्ञान का फल यदि उपसंहार में बताया गया संसार मान लिया जाता तो परमात्म ज्ञान के फलभूत मोक्ष के साथ उसका विरोध होता जो पूर्व में उपसार में बताया गया फल है संसार अंत वह तो अंग का फल है और अंगी का फल तो मोक्ष ही होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं अंग फलम इति चेयतो। तो तत् यानी देवता अप्य लक्षण संसार ये परमात्म विज्ञान का अंगभूत जो पृथ्वी आदि देवता विषयक विज्ञान है उसका फल है अंग का फल है न कि अंगी का इस प्रकार की शंका यदि पूर्व करते हैं तो पूर्व की इस शंका का निराकरण न तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वात् जा रहा है इसका अवतरण है टीका में कि परमात्म ज्ञानस्य अंग संबंध फल संबंधादि सर्व विशेष रहित तो वस्तु विषयत्वात् न तस्य शेषरहितशेषवस्तु विषयवात्बंधित येन तदंग इति परिहरति न तो ये कहते हैं कि परमात्म से गया तो परमात्म ज्ञान अंग संबंध सम्मंध फल संबंध आदि सर्व विशेष रहित निर्विशेष वस्तु विषयत्वातो ये एक हेतु हे है इसमें कुल मिलकर के दो पद है हेतुवाक्य में एक है परमात्मा ज्ञान से और बाकी दूसरा है अंग संबंध से लेकर के निर्विशेष वस्तु विषयत्वात यहां तक एक पद है ये हेतुवाक्य है और प्रतिज्ञा वाक्य बताया जा रहा है न तस् अंगादि संबंधित्वम ये प्रतिज्ञा वाक्य है तो तस्य से परमात्म विज्ञान को लेना तो परमात्म विज्ञान जिसको आपने अंगी कहा वह अंगी तो तब कहलाएगा जब अंग के साथ उसका संबंध होगा फल के साथ उसका संबंध होगा लेकिन ये कहते हैं कि न तस् अंगादि संबंधित्वम, या परमात्म विज्ञान के अंगादि संबंध का अभाव है यानी परमात्म विज्ञान का न कोई अंग है न कोई फल के साथ उसका संबंध है तो तस्य तस्ादि संबंधित्व न ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य अंगादि संबंध क्यों नहीं है परमात्म विज्ञान में कहते इसलिए कि परमात्म ज्ञानस्य अंग संबंध फल संबंधादि सर्व विशेष रहित निर्विशेष वस्तु विषयत्वात्नी परमात्मा ज्ञान से निर्विशेष वस्तु विषयत्वात ऐसा लगाना कि निर्विशेष वस्तु है विषय जिस ज्ञान का वह ज्ञान है निर्विशेष वस्तु विषय उसमें एक धर्म रहेगा निर्विशेष वस्तु विषयत्व और उस निर्विशेष वस्तु का एक विशेषण है अंग संबंध संवन्द फल संबंधाधि सर्व विशेष रहित वो निर्विशेष वस्तु का विशेषण है ऐसी निर्विशेष वस्तु इस अंग संबंध संमन्ध, फल संबंधादि सर्व विशेष रहित जो निर्विशेष वस्तु है तद विषयक है परमात्म ज्ञान तो अंग संबंध का मतलब हुआ ओ जो उपासनादि है ये तो विक्षेप नामक दोष का निवर्तन करके निष्काम भाव से अनुष्ठित उपासनाए देवतादि की चित्तगत विक्षेप नामक दोष को हटाती है यानी ज्ञान उत्पन्न होने योग्य बनाती है चित्त को यदि निष्काम भाव से हो जाए, और सकाम भाव से यदि होती है पृथ्वी आदि देवता की उपासना तो पृथ्वी आदि देवता की प्राप्ति उसका फल होगा और परमात्मा विज्ञान का फल तो है मोक्ष तो परमात्मा विज्ञान का वो साधन कैसी बनेगी जो देवता अप्य की साधन भूता उपासना हुई पृथ्वी आदि की वह परमात्म विज्ञान का अंग यानी साधन नहीं बनेगी इसलिए उन देवता विज्ञान का परमात्म विज्ञान के साथ अंगत्वेन रूपेण संबंध नहीं बनेगा तो ये कहा कि परमात्म ज्ञान से अंग संबंध रहित निर्विशेष वस्तु विषयत्वाद और ये मोक्ष है निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप ही मोक्ष है तो उसके साथ इन उपासनाओं का साध्य साधन भाव रूप संबंध नहीं बनेगा ज्ञान में कोई परमात्मा ज्ञान में ये उपासनाएं कोई सहयोग नहीं करेगी फल प्राप्ति में परमात्मा विज्ञान के साथ मिलकर के निर्विशेष वस्तु की उपलब्धि कराने में इनका कोई उपयोग नहीं है अकेला परमात्मा विषेक विज्ञान ही आवरण भंग करके निर्विशेष वस्तु की उपलब्धि कराता है मोक्ष दिलाता है इसलिए ये कहा जा रहा है कि परमात ये जो अंगभूत उपासनाएं हैं उस अंगभूत उपासनाओं के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है ऐसी जो वस्तु है निर्विशेष परमात्मा और एक विशेषण हुआ फल संबंध आदि सर्व विशेष रहित तो फल संबंध भी एक विशेष है और उसका भी परमात्मा के साथ यानी परमात्मा विज्ञान का विषयभूत जो वस्तु है उसके साथ संबंध नहीं है फल का भी फल क्या है अज्ञान की निवृत्ति तो अज्ञान निवृत्ति रूप फल माना जाएगा अज्ञान यदि वास्तविक परमात्मा में हो तो उस अज्ञान की निवृत्ति रूप प्रयोजन से संबंध परमात्मा का बनेगा लेकिन परमात्मा तो नित्य मुक्त है ना? वो स्वयं मुक्ति स्वरूप है मोक्ष ही है ब्रह्म भावच्च मोक्ष भगवान भाष्यकार कहते हैं तो जो स्वयं मोक्ष है उसका मोक्ष के साथ क्या संबंध होना है संबंध दो में बनता है एक में नहीं तो ये जो परमात्मा है वह स्वयं मोक्ष है इसलिए उसका फल के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा तो फल संबंध रहित भी निर्विशेष वस्तु है परमात्मा और तद विषय है परमात्मा ज्ञान और आदि शब्द से जो अन्नमयादि कोषगत विशेष हैं स्थूलत्व आदि उन स्थूलत्व आदि विशेषताओं से भी रहित ये समझना आदि संबंध रहित शब्द से तो स्थूलत्व आदि विशेषताओं के साथ भी जिस निर्विशेष वस्तु का कोई संबंध नहीं है ऐसी निर्विशेष वस्तु विषयक परमात्म विज्ञान है इसलिए उसका कोई अंग विज्ञान नहीं होगा जिसका फल आप देवता प्य को मानोगे और अंगी रूपी परमात्म विज्ञान का फल मोक्ष मानोगे ये तो तब होगा जब अंगांगी भाव बने पूर्वोक्त पृथ्वी आदि देवता की उपासना तथा परमात्मव विज्ञान में अंगांगी भाव संबंध सिद्ध होगा तो अंग का फल संसार और अंगी का फल मोक्ष ये कहा जा सकता है लेकिन ऐसा है नहीं इसलिए कहा कि न तस्य अंगादि संबंधित्वम ये न तद अंग विषयत्वम उक्त फलस्य से उक्त फलस्य से लेना जो देवता अप्य रूप संसार आत्मक फल बताया उस संसार आत्मक फल को उक्त फल शब्द से लेना इस फल का संबंध तद अंग के साथ हो जाए ऐसा नहीं होगा ये न तद अंग विषय, विषयत्म उक्त फलस्य से का मतलब परमात्म विज्ञान के अंग का फल ये संसार हैं उक्त फल हैं ऐसा कहा जा सकता है तब यदि पहले अंगांगी भाव बने तो अंगांगी भाव ही न बनने से ये संसार अंग फल हैं और मोक्ष अंगी फल है ये नहीं कहना बनेगा इस अभिप्राय से ये समाधान भाष्य आ रहा है कि न तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वात्मविद्या आत्म तो आत्मविद्या ने निर्विशेष परमात्मोध वह कैसी है आत्मविद्या तो तद विरोधी आत्मवस्तु विषयवात् तो तद्विरोधी में तत्शब्द से लीजे अंगादि संबंधरहित जो वो आत्मवस्तु है तद्विरोधी का अर्थ निकला इन इनसे रहित अंगांगी क्या नाम अंग फलादि के संबंध से रहित निर्विशेष वस्तु विषयक ये परमात्मविद्या होने के कारण अंग फल मोक्ष है क्या नाम संसार है और परमात्मविज्ञान रूपी अंगी का फल मोक्ष है ये नहीं कह सकते सूत्र रूप से कहा इसी का विस्तार है निराकृत सर्व इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि तदेव स्पष्टी निराकृत इत्यादि ना भगवान भाष्यकार निराकृत सर्व विशेष इत्यादि वाक्य से इसी सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि निराकृत सर्व विशेष आत्मवस्तु विज्ञानस्य न विज्ञान से अनिष्टम अच्छा ये छूट गया निराकृत सर्वनाम आ, सर्वनाम रूप कर्म परमार्थ आत्मवस्तु विषय ज्ञानम अमृतत्व सासाधनम एक वाक्य है दोनों में निराकृत निराकृत आ गया ना पंक्ति में इसलिए ऊपर नीचे हो गया तो निराकृत सर्व ज्ञान सर्व नाम रूप कर्म परमार्थ आत्म वस्तु विषय ज्ञानम अमृतत्व साधनम यानी मोक्ष साधनम मोक्ष रूपी फल वाला ज्ञान कौन सा है तो आत्मवस्तु परमार्थ आत्मवस्तु विषय ज्ञान और परमार्थ आत्मवस्तु वस्तु कैसी है तो उसके लिए कहा गया कि निराकृत सर्व नाम रूप कर्म अने नाम रूप तथा क्रिया इन सब का जहां पर स्वत ही अभाव है ऐसी आत्मवस्तु है परमार्थ आत्मवस्तु जहां पर जिसका न कोई नाम है यानी किसी भी शब्द के अभिधा शक्ति का जो विषय नहीं है यद वाचा अनभ्युदित ये न वाक ये, ये मंत्र कहता है कि शब्द के शक्ति संबंध का अविषय अनभिधेय है वो अवाच्य है तो इसलिए वहां पर नाम यानी शब्द का निराकरण है शब्द नाम से लेना नाम विषयत्व यानी वाच्यत्व रूप विशेषता निराकृत है जिसमें स्वत ही और रूप शब्द से लेना वाच्यार्थ को तो जो न तो किसी शब्द का वाच्य है यानी वहां आविधान अभिधेय भाव नहीं है ये वाच्य बनेगा तो वाचक भी रहेगा तो वाच्य वाचक भाव से रहित है वाच्य वा, वा, वाच्य वाचक भाव संबंध रहित है और कोई क्रिया भी उसमें नहीं है इसलिए निराकृत कर्म तो कर्म रहित भी जो आत्मवस्तु है तद विषयक माना जाएगा इस मोक्ष फल को ज्ञान को तो मतलब निर्विशेषात्म वस्तु विषय ज्ञान का फल है मोक्ष वहां पर कोई अंगांगी भाव नहीं बनेगा गुण गुण गुण फल गुन, गुन फल बनेगाधे ही निराकृत सर्व वस्तु निराकृतसर्वशेषात्मस्तु विज्ञानस्य न से नाती अनिष्टम तो ये कहते हैं विज्ञान से गुण फल संबंधे ही तो आत्म विज्ञान से लेना आत्मविज्ञान को परमात्म विज्ञान को तो परमात्म विज्ञान में गुण संबंध यानी अंग संबंध और फल संबंध स्वीकार कर लेने पर यानी साध्य साधन भाव स्वीकार कर लेने पर क्या होगा कि निराकृत सर्व विशेष निरा आत्मवस्तु विषयत्वम न प्राप्त होती ऐसा अनु करना तो फिर वो समस्त विशेषो से रहित तो आत्मवस्तु विषयक नहीं हो पाएगा अंगांगी संबंध बनेगा तो वही विशेष बन जाएगा ना संबंध ही विशेष बन जाएगा तो संबंध रूप विशेषता से युक्त ही आत्म-वस्तु ही तो तद विषयक आत्मज्ञान को माना जाएगा न कि निर्विशेष आत्मविज्ञान आत्मविषय विज्ञान तो कहा कोई नहीं परमात्मविज्ञान को भी सविशेष ही मान लो निर्विशेष मत मान लो ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व जो मोक्ष का साधनभूत तो आत्मविज्ञान है वह भी सविशेष आत्मवस्तु विषयक ही है तो कहते हैं तच्च अनिष्टम परमार्थ आत्मवस्तु को सविशेष मानना सविशेष आत्मवस्तु विषयक विज्ञान को मानना अनिष्ट है यानी अनुचित है अभिष्ट नहीं है थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये यत्र इत्यादि की अवतरण टीका है कि आत्मा वा इत्यादि भी उपक्रमादि लिंगई आत्मनो निर्विशेषत्व सिद्धे ये तो इस वाक्य का अर्थ कर दिया उसके बाद अवतरण लिखेंगे तो आत्मा वा इत्यादि भी उपक्रमादि लिंगई ये जो ऐत्रे उपनिषद का उपक्रम है आत्मा वा एक एव इदमेकअ्रसीत तो नान्यतचन मिशत स ऐक्षत इत्यादि उपक्रम वाक्य और उपसंहार वाक्य हैं प्रज्ञानम ब्रह्म तो ये उपक्रम आदि जो तात्पर्य निर्धारण करने वाले लिंग हैं प्रमाण हैं वे आत्मा को निर्विशेष बता रहे हैं उन तात्पर्य निर्णायक लिंगों से आत्म वस्तु में निर्विशेषत्व तो सिद्ध हो रहा है तो निर्विशेषत्व सिद्धे पंचमी है सिद्धि शब्द का पंचमी का एक वचन निर्विशेषत्व सिद्धे किसमें निर्विशेषत्व सिद्ध हो रहा है तो आत्मन तो परमार्थ आत्म वस्तु निर्विशेष है ऐसा ऐत्रेय उपनिषद के तात्पर्य अवधारक उपक्रम प्रमाणों से निश्चित हो रहा है और यदि उसे गुण संबंध तथा फल संबंध से युक्त मानेंगे परमात्मा विज्ञान को तो फिर परमात्म विज्ञान निर्विशेष आत्मवस्तु विशेष सिद्ध नहीं होगा अब वासने ही ब्राह्मणे च परमात्मविद इत्यादि टीका वाक्य है भाष्य में जो यत्र त्वस्य सर्व आत्मैव अभूत इत्यादि जो वाक्य आ रहे हैं इसका अवतरण यानी प्रमाण बताया जा रहा है आ, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल अभी